महाभारत आदि पर्व एक पंचाशत्ध्याय जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम शोदाच एव मुक्त तो श्रीमान मंत्राता आरोह प्रतिज्ञा स सर्वसत्राय सत्र उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनक श्रीमान राजा जन्मे ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए राजा पुरोहितम जो वसुधाधि अब्रविद्वाक्य संपन्न कार्य सम्पत्म व्रह्म संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋतुजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही यो मे हिंस्युमान सात तक्षक स दुरात्मान प्रतिकुआ तथा तस् तद्भवत ब्रुवंत मे अभी तत्कर्म विधितम भवताम ये न पंडक तक्षक संप्रदीप्तेनऊ प्रक्षिपेय बाधव ये न पिता मूर्व दग्धो विषाग्निना तथाह पापम दग्धुम्छा पन्नगम ब्राह्मणों जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए या आप लोग बतावे क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके सहित जलते हुए आग में झोक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्वकाल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर कर भस्म कर देना चाहता हूँ ऋतविज उ अस्थि महस तदम देव निर्मित सर्पसत्र परिपट्य ऋतुजों ने कहा राजन इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है उसका नाम है सर्पसत्र पुराणों में उसका वर्णन आता है आहरता तस्य सत्रस्य इति त्री नौराणिक सतह नरेश्वर उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है एवं मुक्त राज एनम हितक्षकम् के ऐसा कहने पर राजर्षि राजी को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समा कर भस्म हो जाएगा ततो तथो ब्रविन् मंत्रिदान राजा ब्राह्मणा संभ्रमेन्तु तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए ततस्ते ऋत शास्त्र तो मापया माँसुरय्याण दिध श्रेष्ठ तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहाँ की भूमि नाप ली यदेद विद्वांसर्वे बुद्धे परम गता हृदय परमया युक्त मिष्ट दज गण युतम प्रभूत ऋत्भेश निपिता राज दीक्षयासु सर्प सत्रासी त्र पूर्व सर्प सत्रे भविष्य वे सभी ऋत्विग्वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे उन्होंने विधिपूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुसेवित था उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋतवजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी इसी समय जबकि सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था वहाँ पहले ही यह घटना घटित हुई निमित्त महदुत्पन्न यज्ञ विघ्नकरज्ञात ने तस्माणे वचो ब्रवी सपति सम्पन्नो वास्तुविद्याशारद्रवी सुत्रधार सुत पौराणिक उसी यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार सूत सूत्र ने वहां आकर कहा कालेपने यम प्रवर्ति ब्राह्मण कारण नये क्रतु जिस स्थान और समय में यह मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा ए तत्वादीक्षा कालम अब्रवेत नहि नहीं अज्ञात प्रविशेदी यह सुनकर राजा जनमेजा ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए इत श्री महाभारते आदि आस्तिक पर्वण सर्प शत्रोपक्रम एक पंचाशतमोध्या